मछुआरा, मछुआरा कोशिश की, को की, की तो उसे भारी पाया उसमें एक जानवर का मृत शरीर था मछुआरे ने उसे बाहर निकालकर दोबारा जाल फेंका कम से कम इस बार तो अच्छी मछलियां जाल में फस जाए वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा इस बार भी उसने बड़ी मुश्किल से जाल बाहर खींचा जाल में एक बड़ा घड़ा फंसा हुआ था उसमें हाँ सुराही थी कम से कम इसे बेचकर आज के खाने का इंतजाम तो कर ही लूंगा यह सोचते हुए मछुआरे ने सुराही को खोला उसके अंदर कुछ भी नहीं था अचानक उसमें से काला धुआं निकलने लगा धुआं धीरे धीरे फैलकर आसमान तक पहुंच गया अब उसमें से एक आकार उपरा वह एक जिन्न था देखते ही देखते जिन्न का सिर आसमान को छूने लगा उसकी आंखें हीरे जैसी चमक रही थी मुंह गुफा की तरफ था उसे देखते ही मछुआरे के होश उड़ गए डर के मारे उसके हाथ पैर कापने लगे मुंह सूख गया वह मूर्ति समान जड़ हो गया जिन्न बोला अब मैं तुम्हें मार डालूंगा मछुआरे ने साहस करके कहा मैंने ही तो तुम्हें समुद्र से बाहर निकाला फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो जिन्ह ने कहा मैं कई सदियों से चुराही में बंद पड़ा था शुरू में मैंने सोचा था कि जो भी मुझे आजाद करेगा उसे बहुत सारी संपत्ति दूंगा लेकिन कोई भी नहीं आया मछुआरे ने पूछा फिर क्या हुआ जिन्द ने कहा इस तरह 400 साल बीत गए जब मैंने सोचा कि जो भी मुझे मुक्त करेगा उसे मैं तीन वर दूंगा तब भी कोई नहीं आया फिर मैंने निश्चय किया कि जो भी मुझे आजाद करेगा उसे मैं मार डालूंगा दुर्भाग्यवश अब तुमने मुझे आजाद कर दिया यह कैसा इंसाफ है मदद करने पर भला कोई दंड देता है मछुआरे ने हिम्मत जुटा कहा हाँ अब मेरा समय और बर्बाद मत करो कहते हुए जिन्द मछुआरे के करीब आने लगा इस जिन्न से कैसे बचूं मछुआरा सोचने लगा फिर उसने जिन्न को बातों में लगाया है जिन्न का मजाक उड़ाने लगा जिन्ह ने तुरंत कहा अरे तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं यह लो मैं अभी इसके अंदर घुसकर दिखाता हूँ वो अपने शरीर कोई के अंदर घुस गया बस मौका पाकर मछुआरे ने झट से सुराई का ढक्कन बंद कर दिया हजार साल और इसी तरह बंद पड़े रहो कहते हुए मछुआरे ने चुराई को समुद्र में वापस फेंक दिया अरेबियन नाइट्स